खास भरिए मां की उपासना के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं ईश्वर की उपासना ईश्वर का ध्यान किस विधि विधान से करना है ऋषि ने हमको बताया है उसके लिए सर्वप्रथम साधन है आसन अभी आप अपने नेत्रों को बंद नहीं रखेंगे खुला रखेंगे आपको आसनों के बारे में कुछ बताया जाएगा ब्रह्मचारी दिखाएंगे उसको देखकर आप अभ्यास कर सकते हैं और आज प्रथम दिन ही आपको आसनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा आगे प्रत्येक दिन आपको स्वयं करना है नेत्रों को बंद नहीं रखेंगे योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी जहां आसन का वर्णन करते हैं वहाँ व्यास जी कुछ आसनों का नाम गिनाते हैं सबसे पहले पद्मासन है पद्मासन के लिए दाहिना पैर को बाएं जंघा के ऊपर रखते हैं उसके बाद बाएं पैर को दाहिने जंघा के ऊपर रखते हैं। यह आसन करने में कुछ कठिन होता है जिनको अभ्यास नहीं है लंबे काल तक इस आसन में नहीं बैठ सकते इस आसन में बैठने से शरीर स्थिर होता है और दाएं बाएं हिलने डुलने की कम संभावना रहती है कोई भी आसन हो हमें ध्यान रखना होता है कमर गर्दन सिर एक सीध में रहते हैं एक सरल रेखा में रखते हैं हाथों को आप घुटनों के ऊपर रख सकते हैं जैसे ब्रह्मचारियों ने रखा है अथवा हाथों को अपनी गोदी में भी रख सकते हैं एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को रख सकते हैं जैसी अनुकूलता हो जैसे आपका अभ्यास हो वैसे रख सकते हैं सीधा भी रख सकते हैं उल्टा भी रख सकते हैं ये हो गया पद्मासन, जो सबसे प्रथम आसन के रूप में लिखा गया है इसके बाद आपको कुछ और सरल आसन बताते हैं इसके बाद स्वस्तिक आसन एक पैर को दूसरे पैर के जंगा और पिंडली के अंदर फंसा देते हैं और वैसे ही दूसरे पैर को अन्य पैर के जंगा और पिंडली के बीच में फंसा देते हैं यह है स्वस्तिकासन स्वस्ति चिन्ह के तुल्य होने से इसको स्वस्तिकासन कहते हैं इस आसन की विशेषता है क्योंकि दोनों पैर फंसे हुए रहते हैं इसलिए आगे पीछे झुकने की संभावना कम हो जाती है दाए बाए झुकने की संभावना कम हो जाती है स्थिर होकर बैठ सकते हैं लेकिन जिनका शरीर अधिक स्थूल है उनको पैर फंसाकर बैठना अनुकूल नहीं होता है वो लोग इस आसन को ना करें जिनका शरीर अधिक स्थूल है वो अधिक समय नहीं बैठ सकते उनको कष्ट होने की संभावना है तीसरा आसन है सिद्धासन बाएं पैर को सिवनी प्रदेश में लगाते हैं मलद्वार और मूत्र के बीच में एडी को लगाते हैं और दाहिने पैर को लाकर उसके ऊपर रखते हैं जैसे दोनों घुटना एक साथ हो जाते हैं इसका नाम है सिद्धासन जैसा ही इसका नाम सिद्धासन है ये सिद्धों का आसन है सिद्धि के लिए जो लोग योगाभ्यास साधना करते हैं वो लोग इस आसन को अधिक अभ्यास करते हैं इसलिए इस आसन को सिद्धासन कहा जाता है बहुत ही सरल आसन है और इसमें आप लंबे काल तक बैठ सकते हैं अभ्यास होने के पश्चात धीरे धीरे बहुत सरल लगता है सुखद स्थिति बन जाती है इसमें ऐसा होता है दोनों पैर अर्थात दोनों घुटने जमीन पर टिकने के लिए कई महीने लगते हैं जब दोनों जमीन पर टिक जाते हैं तब फिर आपको कोई दर्द कष्ट नहीं होगा लंबे काल तक आप बैठ सकते हैं इसका नाम है सिद्धासन और इसी में घंटों तक आप बैठ सकते हैं कोई बाधा नहीं होती है सिद्धासन के पश्चात और भी बहुत सारे आसन लिखे हैं सुखासन आप जैसे सामान्य रूप से कक्षाओं में बैठते हैं, चौपड़ी मारकर बैठ जाते हैं तो वैसे भी आप बैठ सकते हैं उपासना के लिए जो आसन आपको अनुकूल लगे जिस आसन में आप लंबे काल तक स्थिर होकर बैठ सकते हैं वह आसन आप अभ्यास करें महर्षि व्यास जी ने ऐसा लिखा है जो भी आपको आसन अनुकूल है उस आसन में आप ध्यान कर सकते हैं आसन का कोई नियम नहीं है अनिवार्यता नहीं है कि की लगाने से ही योग की सिद्धि होगी अथवा सिद्धासन लगाने से ही सिद्धि होगी ऐसा कोई नियम नहीं है कोई भी आसन आप लगा सकते हैं लेकिन आसन में स्थिरता और सुखद स्थिति होनी चाहिए इसके अतिरिक्त भी और कुछ आसन लिखे हैं, जैसे वज्रासन जो भोजन के बाद भी हम करते हैं उसमें भी बैठकर ध्यान कर सकते हैं, लेकिन एक घंटा तक बैठना अभ्यास न होने से कठिन हो सकता है दंडासन जिसको हम विश्राम का आसन भी कहते हैं उस आसन में भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे आसन हैं जिन लोगों की स्वास्थ्य ऐसी स्थिति नहीं है नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो कुर्सी में भी बैठकर कर सकते हैं और यहाँ तक यदि बैठने की स्थिति नहीं है तो लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हैं लेकिन नींद नहीं आनी चाहिए ये अनिवार्य शर्त है ये आसनों के बारे में आपको सामान्य परिचय कराया गया है अब इस आसन को कैसे हम स्थिर और लंबे काल तक उसी स्थिति में रखने का प्रयास करेंगे उसका कुछ अभ्यास करेंगे दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए पूरा ऊपर उठाइए और जोड़ दीजिए अब ऊपर की ओर खींचिए अधिक से अधिक ऊपर की ओर खींचिए जितना अधिक खींच सकते हैं। अब वो अपनी स्थिति को स्मरण रख लीजिए, कमर में कैसी अनुभूति हो रही है पीठ में गर्दन में ऐसे ही रखते हुए केवल हाथों को नीचे लाएंगे बाकी शरीर ऐसा ही रहेगा धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आइए और अपने घुटनों के ऊपर अथवा गोदी में जहाँ आपको अनुकूल हो रख सकते हैं शरीर वैसे ही रहेगा ऊपर की ओर खींचा हुआ रहेगा झुकेंगे नहीं झुकते ही दर्द होना प्रारंभ होता है कमर को भी नहीं झुकाएंगे गर्दन को भी नहीं झुकाएंगे अब धीरे धीरे कोमलता से आंखों को बंद कर लीजिए। आसन का मुख्य साधन है स्थिरता और सुखद स्थिति पूर्ण रूप से स्थिर कर लीजिए आसन को संपूर्ण शरीर को स्थिरता पूर्वक रखिए और सुखद स्थिति में रखिए कहीं भी दर्द ना हो खिंचाव ना हो तनाव न हो सहज अनुभव न हो अत्यंत सहज भाव में बैठिए आसन की सिद्धि के लिए महर्षि पतंजलि जी ने उपाय बताया है प्रयत्न शैथिल्य समापत्ति प्रयत्नों को शिथिल करेंगे शिथिल का अर्थ होता है जैसे हम हाथ को ऊपर उठाने के लिए हमको बल लगाना पड़ता है प्रयत्न करना पड़ता है और जब हाथ को छोड़ देते हैं प्रयत्नों को हटा देते हैं ढीला कर देते हैं नीचे की ओर हाथ लटक जाता है इसी प्रकार हम एक एक अंग को शिथिल करेंगे पैरों को उंगली को ढीला छोड़ दीजिए मन ही मन शरीर को स्थिरि रखिए मन ही मन अनुभव करिए पैरों के उंगलियां शिथिल अब उसमें मैं कोई प्रयत्न नहीं कर रहा हूं वह स्वतः स्थित है दोनों पादों को मनी मन शिथिल कर लीजिए ढीला छोड़ दीजिए उसके लिए कोई बल ना लगाए अनुभव ऐसे ही करें मेरे दोनों पालला छोड़ रखा हूँ अपने आप ये स्थित है टखनों को ढीला छोड़ दीजिए शिथिल कर दीजिए दोनों पिंडलियों को ढीला छोड़ दें, शिथिल कर दें, दे से प्रयत्नों को हटा दे दोनों घुटनों और जंगलाओं को शिथिल कर दीजिए मन मन अनुभव करिए मैं कोई बल नहीं लगा रहा कमर का भाग ढीला छोड़ दीजिए शिथिल कर दीजिए शरीर को सीधा रखने में जितना प्रयत्न है उतना ही प्रयत्न रहेगा अन्य अनावश्यक प्रयत्न दबाव को ढीला छोड़ दीजिए शिथिल कर दीजिए पेट का भाग ढीला छोड़ देंगे शिथिल कर देंगे कर लीजिए करते हैं चेहरे में दबाव आ जाता है ढीला छोड़ दीजिए चेहरे में प्रसन्नता का भाव बनाए गालों में खिंचाव तनाव ना हो सहज अनुभव करें प्रसन्न मुद्रा में बैठे दोनों आंखों को कोमलता से बच खिंचाव न हो अत्यंत कोमल सहज स्थिति में मिले सिर का भाग ढीला छोड़ दें शिथिल कर दें अनावश्यक प्रयत्न बल न लगाएं संपूर्ण शरीर का एक बार अवलोकन करें पूरा शरीर शिथिल है ढीला है कोई बल नहीं लगाया जैसे जड़ पदार्थ को हम रख देते हैं वो अपने आप स्थित हो जाते हैं ऐसे ही मेरा शरीर अपने आप स्थित है लंबा गहरा श्वास भरिए धीरे धीरे भरिए और धीरे धीरे छोड़िए धीरे धीरे श्वास को भरेंगे पूरा भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे साहस स्थिति की अनुभूति करते हुए परमात्मा के साथ संबंध बनाएंगे जैसे मैं परमात्मा को संबोधन करूंगा वैसे ही आप भी मन ही मन संबोधन करेंगे हे परमेश्वर आप ही मेरे जीवन का लक्ष्य है आपको प्राप्त करने के लिए मैं उपासना में बैठा हूँ हे भगवंत संसार में रहते हुए बचपन से लेकर आज तक मैंने जितने भी विषयों का भोग किया है किसी में भी तृप्ति नहीं हुई है आपकी उपासना से मनुष्य तृप्त हो जाता है कृतकृत्य हो जाता है अतः प्रभु मैं आपकी उपासना के लिए बैठा हूं इस समय केवल आपका ही चिंतन मनन करूंगा अन्य विषयों का और सुखद स्थिति में रखते हुए तीन बार हम बाह्य प्राणायाम करेंगे बाह्य प्राणायाम में श्वास को बाहर छोड़ना होता है अधिक से अधिक समय बाहर ही रोकें। घबरा होने के बाद धीरे धीरे अंदर भरेंगे पूरा भरेंगे उसके पश्चात दो तीन सामान्य स्वास्थ्य नए अभ्यासी कर सकते हैं जिनका पुराना अभ्यास है दूसरा प्राणायाम तीसरा प्राणायाम लगातार कर सकते हैं दीजिए अधिक से अधिक समय रोकने का प्रयास करें जब और रुका ना जाए धीरे धीरे अंदर भरेंगे पूरा भरेंगे यह एक प्राणायाम हुआ इसी प्रकार दूसरा प्राणायाम तीसरा प्राणायाम करेंगे जो पहली बार कर रहे हैं वो बीच में दो तीन सामान्य श्वास ले सकते हैं अन्यथा लगातार कर सकते हैं प्राणायाम के बाद एक बार अपने शरीर का अवलोकन करें प्राणायाम के कारण कहीं तनाव खिंचाव तो नहीं है सज स्थिति में पुनः आ जाइए सरल स्थिति में बैठिए चेहरे में प्रसन्नता का भाव बनाइए प्राणायाम के पश्चात हम प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे इंद्रियों को बाहर के मिश्रण से रोक देना मन को ध्यान के लिए अनुकूल बनाना प्रत्याहार है ईश्वर की अनुभूति करते हुए कोई भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध विचार भी नहीं करेंगे और इंद्रियों से संबंध भी नहीं रखेंगे मन में निर्विचार की स्थिति बनाइए भ्यास करने से धीरे धीरे निर्विचार की स्थिति बन जाती है संकल्प पूर्वकों को रोकना है प्रत्याहार के बाद धारणा का अभ्यास करेंगे मन को चित्त को शरीर में किसी एक स्थान पर स्थिर करना है ना भी हो हृदय प्रदेश कंठ नासिका का अग्रभाग दोनों भूओं के मध्य में भुकुडी के स्थान पर मूर्धा में सिर में जहा आपको अनुकूल लगता है जहां आप अभ्यास करते हैं वहां पर मन को स्थिर कीजिए केवल उसी स्थान पर मन की उपस्थिति अनुभव करें अन्य स्थानों से मन को हटाकर केवल एक ही स्थान पर चित्त को मन को स्थिर कीजिए उस स्थान पर कैसी अनुभूति हो रही है जानने का प्रयास कीजिए पूर्ण एकाग्रता के साथ धारणा लगाएंगे तो आपको तो उस स्थान की अनुभूतियां संवेदनायोगी धारणा के पश्चात हम ध्यान का अभ्यास करेंगे ध्यान के लिए अपने आत्म स्वरूप में आ जाइए, अपने आप को शरीर से पृथक अनुभव करें मैं शरीर नहीं शरीर से अलग अपना अस्तित्व अनुभव करें शरीर अलग में आत्मा अलग हूँ इंद्रिया साधन है मैं उनका प्रयोग करने वाला हूँ मैं इंद्रियों से अलग हूँ मन से अलग हूं मन के विचारों को मैं जानता हूँ मन को मैं रोकता हूँ मन को मैं चलाता हूँ मैं मन से अलग हूँ मैं बुद्धि नहीं हूँ बुद्धि के द्वारा मैं निर्णय करता हूं बुद्धि से अलग हो आत्मा हूं चेतन हो ज्ञानमान हो केवल चेतन स्वरूप का अनुभव करेंगे अपना अस्तित्व का पृथक अनुभव के पश्चात सर्वव्यापक परमात्मा के अंदर मैं डूबा वाह ऐसा अनुभव करें मेरे आगे पीछे दाए बाय ऊपर नीचे अंदर बाहर सर्वत्र प्रभु आप विद्यमान हैं आपके अंदर में डूबा हुआ है ऐसी अनुभूति बनाइए उसके पश्चात परमात्मा आप मुझे हर क्षण देख रहे हैं जान रहे हैं सुन रहे हैं मेरे प्रत्येक क्रियाकलाप को आप प्रत्येक क्षण जान रहे हैं जैसे किसी मनुष्य गुरु के सामने हम होते हैं हमें बोध होता है सामने वाला मनुष्य अथवा गुरुजी मुझे देख रहे हैं मेरी वाणी को सुन रहे हैं मेरे विचारों को जान रहे हैं ऐसे ही प्रत्यक्ष अनुभव करिए परमपिता परमात्मा हमें देख रहे हैं हमारी वाणी को हमारी प्रार्थना को हमारी उपासना को सुन रहे हैं और मेरे मन के विचारों को प्रभु जान रहे हैं अनुभूति को गहराई पर ले जानिए शरीर को स्थिर, मन को शांत रखते हुए प्रभु की अनुभूति बनाए रखिए। अब हम परमात्मा का ध्यान करेंगे आज हम गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर की उपासना करेंगे पहले ओम का लंबा उच्चारण करेंगे उसके पश्चात गायत्री मंत्र का उच्चारण अत्यंत मंद गति में करेंगे उच्चारण के साथ साथ प्रभु की अनुभूति बनाए रखेंगे एक बार मैं आपको सुनाता हूँ उसके बाद मिलकर बोलेंगे पहले आप सुनिए इसी प्रकार बोलना है सवित तो रे इसी रूप में हम सब मिलकर बोलेंगे ध्यान रखेंगे जब हम सामूहिक रूप में उपासना करते हैं अभ्यास करते हैं एक साथ प्रारंभ करते हैं एक साथ समाप्त करते हैं जब हम प्रारंभ करेंगे आप भी उसी के साथ ही प्रारंभ करेंगे और जब हम अंत करते हैं उसी समय आपको भी अंत करना है नहीं तो परस्पर एक रूपता न होने से आगे पीछे होने से अनुकूल नहीं होता है बाधा होती है उसी गति में बोलना है उसी लय में बोलना है कोई अधिक ऊंचा नहीं बोलेगा जिससे समन्वय ना रहे ऐसा ना बोले कि हम करते हैं अपने घर में प्रकोष्ठ में करते हैं वो तो अलग बात है जब समूह में करते हैं मिलकर करना होता है मिलकर चलेंगे मेरे साथ साथ बोलेंगे उसी गति में बोलेगे जो अभ्यास नहीं कर पाते मन में करेंगे दूसरों को बाधा ना हो ध्यान रखेंगे श्वास भर लीजिए Oh परमात्मा की अनुभूति करेंगे एक एक शब्द उच्चारण करते हुए प्रत्येक क्षण प्रभु की अनुभूति बनाएंगे प्रभु की अनुभूति ही प्रभु की उपासना है यदि प्रभु की अनुभूति नहीं है तो उपासना नहीं हो रही है उच्चारण करना उस अनुभूति को बनाने के लिए है उच्चारण मुख्य नहीं है की अनुभूति मुख्य है एक चेतन सत्ता सर्वव्यापक हमें सदा सर्वदा देख रहे हैं जान रहे हैं सुन रहे हैं मेरे अंदर भी है बाहर भी है हम सब उस प्रभु के अंदर डूबे हुए हैं ऐसी अनुभूति करते हुए बोलेंगे अनुभूति मुख्य है उच्चारण गौण है श्वास भरिए अनुभूति को और गहराई से ले चलिए पिछली बार की अपेक्षा इस बार और अधिक निकटता परमात्मा का अनुभव करूं और यह सत्य है यह वास्तविक है प्रभु हमारे अंतःकरण में विद्यमान है उसकी अनुभूति करते हुए उच्चारण करेंगे अन्य सब विषयों को रोके रखेंगे आत्मा आत्मास्वरूप अनुभव करते हुए प्रभु के अंदर डूबा हुआ हूं प्रभु मुझे जान रहे हैं ऐसी अनुभूति करते हुए पुनः एक बार उच्चारण करेंगे श्वास भरिए इसी स्वर में इसी लय में इसी गति में आप मन ही मन बोलेंगे और मन में बोलते हुए परमात्मा की अनुभूति करेंगे प्रारंभ कीजिए मन ही मन बोलना है और प्रभु की निकटता अनुभव करनी है अत्यंत श्रद्धा से पूर्ण प्रेम से प्रभु को स्मरण करते हुए अनुभव करते हुए उच्चारण कीजिए इसी प्रकार हम कविता के माध्यम से भी प्रभु का ध्यान कर सकते हैं एक बार मैं बोलता हूँ एक बार आप बोलेंगे बोलते समय प्रभु की अनुभूति बनाए रखेंगे यदि अनुभूति हो रही है तो उपासना सार्थक है ध्यान सफल है अनुभूति नहीं हो रही है तो बोलना बंद करके अनुभूति बनाने का प्रयत्न करेंगे प्राण प्रदाता संकट बोलते समय अनुभव करेंगे मुझे प्राण देने वाला परमात्मा है और सभी संकटों से दुखों से बचने वाला प्रभु परमात्मा आप मेरे अंदर है मैं आपकी अनुमति कर रहा हूं आपसे स्तुति कर रहा हूँ प्रार्थना कर रहा हूं प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुख दाओ मो हे सुख दा दा ओ, ओ, ओ, ओ। आ तेरा सुद स्वरूप कर ताऊ रज्जा प्रेरित कर मे रजा प्रेरित कर मे विश्व विधाता समय आनंद स्वरूप परमात्मा की अनुमति बनाएंगे परमात्मा आनंद में परिपूर्ण है हे भगवान हम आपके आनंद स्वरूप में डूबे हुए हैं आपके आनंद से हम अपने आप को भी आनंदित अनुभव कर रहे हैं आनंद की अनुभूति के साथ साथ उच्चारण करेंगे ओनंद करेंगे तन्मय हो जाए जैसे लोहे के गोला को अग्नि में डाल देते हैं लोहा भी अग्नि के रूप में बदल जाता है वैसे परमात्मा के आनंद स्वरूप में मग्न होकर स्वयं आनंद में परिणत हो जाइए और ये वास्तविक है शरीर आदि से संबंध छोड़कर परमात्मा से संबंध जोड़ने से शारीरिक दुख आदि से हटकर हम ईश्वरीय आनंद में आनंदित हो जाते हैं प्रारंभ कीजिए खाली नहीं बैठेंगे मन में परमात्मा की अनुभूति करते हुए जप करेंगे और आनंद की अनुभूति मुख्य रखेंगे जब को साधन मान से रुकेंगे आज की उपासना का एक बार निरीक्षण करेंगे आसन की स्थिति कैसी रही आरंभ से लेकर अंत तक एक ही आसन में बैठने में समर्थ हो पाया या नहीं हो पाया सुखद स्थिति रही या नहीं अनुभव के स्तर पर देखिए प्राणायाम के बाद क्या लाभ हुआ प्रत्याहार में मन इंद्रियों को रोकने में कितना सफल हो पाया धारणा के समय एक ही स्थान पर मन को टिकाया नहीं टिका पाया अवलोकन करें ध्यान के समय कितने काल तक प्रभु की अनुभूति हुई अन्य विचार उठाया या नहीं उठाया एक बार अवलोकन करिए संपूर्ण रूप से आज की उपासना कैसी रही? उसका एक बार आकलन करें और प्रभु से समर्पण करें प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करें हे परमेश्वर आपकी कृपा से मैं आज आपकी उपासना करने में सफल हो पाया हूँ हे भगवान इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं आगे भी आपकी कृपा से मेरी उपासना सफल हो और दिन प्रतिदिन मैं आपकी उपासना में उन्नति को प्राप्त करू ऐसा भाव बनाते हुए समर्पण की दो पंक्तियां मिलेंगे पहले मैं बोलूँगा फिर आप उसी भावना से तो प्रार्थना करूंगे प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर चरण करते हुए आज की उपासना को समाप्त करेंगे मन में अत्यंत श्रद्धा और प्रेम का भाव बनाते हुए